राजयोग आध्यात्मिक प्राण का संयम यह ओज थोड़ी बहुत मात्रा में सभी मनुष्यों में विद्यमान है शरीर में जितनी शक्तियां क्रियाशील हैं उनका उच्चतम विकास यह ओझ है यह हमें सदा याद रखना चाहिए कि सवाल केवल रूपांतरण का है एक ही शक्ति दूसरी शक्ति में वर्णित हो जाती है बाहरी संसार में जो शक्ति विद्युत अथवा चुंबकीय शक्ति के रूप में प्रकाशित हो रही है वही क्रमशः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 उन सभी संप्रदायों ने ब्रह्मचर्य पर विशेष जोर दिया है इसीलिए विवाह त्यागी सन्यासी दल की उत्पत्ति हुई है इस ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से धन मन वचन से पालन करना नितान्त आवश्यक है ब्रह्मचर्य के बिना राजयोग की साधना बड़े खतरे की है क्योंकि उससे अंत में मस्तिष्क का विषम विकार पैदा हो सकता है यदि कोई राजयोग का अभ्यास करे और साथ ही अपवित्र जीवन यापन करें तो वह भला किस प्रकार योगी होने की आशा कर सकता है